दोस्तों, पावर सिर्फ कंट्रोल का नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी और डिसेप्शन का गेम भी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो बंदा प्लानिंग और मनीपुलेशन में मास्टर है, वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है। इस चैप्टर में हम लॉस सेवेन से फोर्टीन तक देखते हैं। तुम कह सकते हो कि लॉस सेवेन है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू, बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। पावर के प्लेयर्स हमेशा लेवरेज य Law 8. Make other people come to you. Use bait if necessary. Power का मतलब है दूसरों को अपनी शर्तों पर खींचना। जब आप हमेशा पीछे भागते हो, तो आप बीक लगते हो। लेकिन जब आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, तभी आप कंट्रोल में रहते हो। Law 9. Win through your actions, never through arguments. Arguments लोगों को rarely convince करते हैं, उन्हें और डिफेंसिव बना देते हैं। लेकिन actions और results silence में स Avoid the unhappy and unlucky. Negativity contagious होती है. अगर आप negative और unlucky लोगों के साथ हमेशा घिरे रहते हो, तो आपकी growth automatically block हो जाती है. Powerful लोग हमेशा positive influence के circle में रहते हैं. Law 11. Learn to keep people dependent on you. अगर लोग आपके बिना जी सकते हैं, तो आपकी power खत्म. इसलिए अपनी expertise या resources को ऐसे valuable बनाओ कि लोग हमेशा आप पर rely करें. Dependency equals long term control. 12.Use selective honesty and generosity to disarm your victim.Kabi kabi, a chota sa honest act ya generosity, logon ka trust jit leti h a i a p e r a p u n ke guard ki ni jag u j j a t e ho.Ak tactical sacrifice, bohot bada advantage l a t h a l a w 13.When asking for help, appeal to people's self-interest.Agaraap kisi se help maunte ho se loyalty ya emotions par, to shayad wo nakare.Lekin a g a r a p u s e dikhate ho kyose b i fayda ho ga, t o v o t r a n t r e d y ho j a y g a लॉ 14 पोज आज ए फ्रेंड वर्क आज ए स्पाई पावर गेम में इनफॉरमेशन सबसे बड़ा वेपन है अपने आसपास दोस्ती के कवर में रहकर दूसरों के सीक्रेट समझना और उन्हें अपने एडवांटेज के लिए यूज करना यही असल इंटेलिजेंस है दोस्तों, ये लॉज एक ही चीज सिखाते हैं। पावर हमेशा लेवरेज और डिसेप्शन का कंबिनेशन होता है, जो बंदा दूसरों से काम निकलवाता है और उन्हें अपने रूल्स के अंदर खींचता है, वही असली मास्टर बनता है। और अब अगला स्टेप और भी डेंजरस है। रिपुटेशन और इन्फ्लुएंस का गेम। रॉबर्ट ग्र